स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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है। नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। जी हां साथियों हम लोग IAS की बारे में बात करेंगे लेकिन उसके पहले मैं शुरुआत करूंगा एक छोटी सी कहानी से टीना डाबी से संघर्ष से सफलता तक इनकी कहानी बताती है साथियों शॉर्ट में बताऊंगा टीना डाबी ने 2015 में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक पहला रैंक इनका आया था तब पूरे अखबारों में छाई हुई थी इनकी विशेषताएँ ये थी सामान्य परिवार से थी और निरंतर मेहनत किया इन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखा लेकिन लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था और आज वे एक सफल आईएएस ए अधिकारी हैं और महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा बन चुकी है साथियों यहाँ पर हमें टीना डाबी को मिलता है स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास से असंभव को संभव किया जा सकता है तो आइए जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत मैं हूं आपका आज साथियों आज हम लोग एक ऐसे विशेष करियर के बारे में बातें करेंगे शायद आपका दिल भी ऐसे ही करियर के बारे में सोच रहा होगा कभी <laughs> तो आइए बात करते हैं एक ऐसे करियर के बारे में आई अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में करियर कैसे बनाएं इसके बारे में बातें करेंगे आईएएस ऑफिसर कैसे बने इसके बारे में एक गौरवशाली करियर जो राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है साथियों भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस न केवल भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है बल्कि ये सेवा देश के शासन नीति निर्माण और प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ मानी जाती है आई अधिकारी बनना लाखों युवाओं का सपना होता है क्योंकि ये पद सम्मान शक्ति सेवा और जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का अद्भुत संगम है आई अधिकारी देश के विकास जनता की समस्याओं के समाधान और सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं साथियों आप सोचते होंगे कि कौन आईएएस अधिकारी बनता है आईएएस अधिकारी भारत सरकार और राज्य सरकारों में सबसे पहले प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं ये अधिकारी जिला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं या फिर राज्य के सेक्रेटरी बनते हैं या फिर केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी या फिर सार्वजनिक उपकरणों के मुख्य बनते हैं प्रमुख बनते हैं नीति निर्माण और क्रिया कार्य बन बनते हैं एक आईएएस अधिकारी का मुख्य उद्देश्य होता है जन सेवा पब्लिक सर्विस सुशासन गुड गवर्नेंस और न्याय और विकास साथियों ये सारी चीजें एक अधिकारी का जो विशेष कार्य है उसके बारे में बताया और कहाँ कहाँ वो काम करते हैं वो भी मैंने बताया तो चलिए अब विस्तार से जानेंगे कुछ ही देर में आई बनने के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है आप है FM। सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और साथियों आप अगर विद्यार्थी मित्र हैं बारहवीं या फिर डिग्री हासिल कर रहे हैं तो आप एक नोटबुक पेन जरूर ले और साइड बाय साइड आईएएस बनने की योग्यता पर ध्यान दें और कैसे आप कर सकते हैं इसके ऊपर आप सोच सकते हैं आई अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवार को यू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन सी पास करनी होती है और एजुकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन हो या फिर कोई भी ऐसा विषय हो आर्ट, साइंस कॉमर्स इंजीनियर मेडिकल आदि इसमें आपने विशेषज्ञता हासिल की हो अब देखिए इसमें आयु सीमा यहाँ पर सामान्य वर्ग में इक्कीस से बत्तीस वर्ष हैं ओबीसी के लिए 35 वर्ष है और एस सी के लिए सैंतीस वर्ष भी रखा गया है सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलती रहती है तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए अगर आप इसमें से किसी भी जगह है तो आप यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं साथियों आईएएस परीक्षा की तीन चरणों में प्रक्रिया शुरू हो जाती है एक शुरुआती परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा प्रिलिम्स कहते हैं जिसको उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल स्टडी प्लस सी एस ई टी ये केवल कैपलिंग होती है सॉरी ये सिर्फ क्वालीफाइंग के लिए होती है माना आप एलिजिबल हो या आप इन चीज़ों से गुजरते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता का क्षमता आका जाता है फिर आप इसके लिए एलिजबल हो या नहीं या आप कर सकते हो या नहीं ये पता चल जाता है तो इसको कहते हैं प्रिलिम्स शुरुआती परीक्षा उसके बाद आता है मुख्य परीक्षा मेन इसमें नौ पेपर होते हैं जो राइटिंग में आपको देने होते हैं जिसके अंदर एस ए जनरल स्टडीज ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ये सबसे निर्णायक चरण होता है और उसके बाद आता है साक्षात्कार इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जी हाँ दो अंक यहाँ पर होते हैं और उम्मीदवार के व्यक्तित्व सोच निर्णय क्षमता और नैतिकता का मूल्यांकन इस इंटरव्यू में आका जाता है तो ये तीन चीजों से आप निकलते हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है साथियों आईएएस ए अधिकारी की ट्रेनिंग शुरू होती है चयन के बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी लगभग दो साल की ट्रेनिंग चलती है और जिसमें शामिल होता है प्रशासनिक कानून फील्ड ट्रेनिंग ग्रामीण भारत का अनुभव पुलिस सेना और न्यायिका प्रणाली का, का परिचय दिया जाता है अब ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन के सामने आते हैं साथियों तो चलिए ऑफिसर बनने के बाद आप क्या करेंगे ये बातें थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए आप सुनाए हैं आत्मचिंतन चमकने लगेगा योग पथ पर जरा चल के देखो सारा जीवन महकने लगेगा सारी काया aru <laughs> ban करता है I don't know. नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आईएएस अधिकारी की जिम्मेवार इस पर बातें करेंगे कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता है इस पर हमने बातें की हैं और शिका करूँगा कुछ चीजें रह गए तो आगे भी आपको सुनने से मालूम पड़ जाएगा तो यहां पर व्यापक जिम्मेवारी होती है एक आई ऑफिसर के खंदों पर जो है देश का समाज का जिम्मेवारी होती है जैसे कि पहली बात सरकारी योजनाओं का क्रियावन करना यानी उसे लागू करना दूसरा है कानून व्यवस्था बनाए रखना तीसरा है आपदा प्रबंधन जिसमें भूकंप भु, बाढ़ महामारी जैसी चीज़ों का प्रबंधन करना विकास कार्य की निगरानी रखना जनता और सरकार के बीच सेतु बनाना भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना तो साथियों आई ए एस अधिकारी का हर निर्णय हजारों लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है इसीलिए ये बहुत ही व्यापक जिम्मेवारी वाला करियर है इसके साथ में आप सोच रहे होंगे सर बहुत सारी बातें तो बता दी लेकिन अभी तक पैकेज के बारे में नहीं बता तो चलिए पैकेज के बारे में भी बात करते हैं अभी आई ए अधिकारी का वेतन और सुविधाएँ जी हाँ अभी सातवें वेतन आयोग के अनुसार क्योंकि अगले साल से फिर आठवां वेतन भी शुरू हो जाएगा शुरुआती वेतन छप्पन हज़ार से शुरू हो जाता है एक महीने में आपको छप्पन से सत्तावन हज़ार महीना मिलता है फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अनुभव प्राप्त करते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक आपकी जो है आ, पेमेंट हो जाती है जहाँ पर ढाई लाख रुपए हर महीने आपको मिल जाता है इसके अतिरिक्त दो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छे हैं जैसे सरकारी आवास आपको मिलता है वाहन और ड्राइवर मिलता है सुरक्षा मिल जाती है साफ मिल जाते हैं पेंशन मिल जाते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिल जाता है लेकिन ये करियर लेकिन ये करियर केवल सुविधाओं के लिए नहीं है बल्कि कर्तव्य और त्याग के लिए जाना जाता है साथियों कई बार हम सुविधाओं को देख इस पर आकर्षित हो जाते हैं ये चीज़ें आपके काम नहीं आती हैं क्योंकि जब बात आती है प्रबंधन का जिम्मेवारी का देश का या पब्लिक सर्विस का तो वहाँ पर ये सुविधाएं नहीं बल्कि आपका कर्तव्य और त्याग को देखा जाता है अगर आप कर्तव्य त्याग से दूर होकर सिर्फ सुविधाओं में लिप्त रहेंगे तो आपका करियर नहीं बन सकता तो आइए आगे बढ़ते हैं और आई ए एस करियर की जो चुनौतियाँ हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा आई बनना आसान नहीं है और आई अधिकारी बनकर काम करना सबसे मुश्किल कार्य क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक दबाव बना रहता है और लंबा कार्य समय होता है और बहुत सारे निर्णय मुश्किल वाला होता है जो आपको लेना पड़ता है और स्थानांतरण यानी ट्रांसफर्स बहुत होते हैं आलोचना और मीडिया का दबाव बना रहता है फिर भी जो अधिकारी ईमानदारी और साहस से काम करते हैं वही इतिहास रचते हैं तो साथियों एक बहुत ही सुंदर प्रेरक कहानी ज़रूर आपको बताऊंगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और ये है ई श्रीधरन के बारे में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये नाम जरूर सुना होगा तो ई श्रीधरन आईएएस अधिकारी नहीं थे लेकिन उन्होंने आईएएस ए का परीक्षण योगदान दिया हुआ था परंतु दिल्ली मेट्रो के पहले प्रबंधन निदेशक के रूप में उनका काम हर आईएएस उम्मीदवार को प्रेरणा देता रहा है क्योंकि उन्होंने समय से पहले दिल्ली मेट्रो पूरी की भ्रष्टाचार मुक्त मॉडल दिया सादगी और ईमानदारी की मिसाल बने उनकी कार्यशैली आज भी आईएएस ट्रेनिंग में पढ़ाई जाती है साथियों यहाँ पर यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और अनुशासन के प्रशासन बदला जा सकता है तो इसलिए ईमानदार और अनुशासनशील होंगे तो आप हर मुश्किल को पार कर जाते हैं और हर अच्छी चीज को कार्य में लाते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में मुश्किलें आती हैं लेकिन उन मुश्किलों को अगर आप मेहनत और अनुशासन ईमानदारी से अड़े रहते हैं तो सफलता आपको मिल ही जाती है तो यहां पर लेते एक एक छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत आप सुन रहे हैं रेडियो वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो मीठे से नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ कार्यक्रम के आखिरी मोड पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आईएएस अधिकारी क्यों बने क्योंकि अधिकारी बनना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि आईएएस बनना देश की सेवा समाज में बदलाव गरीबी और कमजोर वर्ग के लिए आवाज नीति निर्माण में भागीदारी इतिहास में अपना योगदान साथ ही ये करियर उन लोगों के लिए है जो नेतृत्व करना चाहते हैं जिम्मेदारी से नहीं डरते हैं बदलाव लाने का साहस रखते हैं आईएएस बनने की जो तैयारी है वो एनसीईआरटी से मजबूत आधार अखबार पढ़ने की आदत उत्तर लेखन अभ्यास मॉक टेस्ट सही मार्गदर्शन धैर्य और आत्मविश्वास ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके लिए इस मार्ग में आगे बढ़ने का एक बहुत ही सुंदर जरिया है तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी बनना एक जीवन बदल देने वाला निर्णय है ये रास्ता मुश्किल है लेकिन मंजिल अत्यंत गौरवशाली है ये करियर उन युवाओं के लिए है जो केवल सफलता नहीं बल्कि सार्थकता चाहते हैं यदि आपके भीतर देश के लिए कुछ करने की भावना है मुश्किलों से लड़ने का साहस है ईमानदारी और सेवा भाव है तो आई अपने लिए केवल करियर नहीं बल्कि जीवन का मिशन बन सकता है साथियों आशा करूँगा कि आज जो बातें मैंने बताई बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई होंगी लेकिन कुछ मुख्य बातें आप तक पहुँची होंगी क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा एक विस्तार है एक व्यापक जो है कार्य है लेकिन इस करियर को अगर आप चुनते हैं तो आप देश के लिए प्राथमिकता देते हैं पब्लिक सेवा के लिए प्राथमिकता देते हैं तो आपका ये करियर अगर आप आई बनना चाहते हैं तो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करते हैं और आप देश के लिए समाज के लिए काम आए आपका करियर ऐसे शिवाशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में एक नए एपिसोड में एक नए करियर में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति यहाँ चांदनी हो गई खुशी का यही आपसे लोग गगन के यहाँ चांद सूरज सितारे सब आ गए वो खत सब गगन के यहाँ छा गए शिव के संग सारा ब्रह्मांड आ गया जैसे बेगत गगन